प्रभु तुम्हारे पवित्र बच्चन ने मुझे दीवाना किया है तुम्हारा यह जिंदा और समर्थ वचन दोधारी तलवार से भी तेज, जीव और और और आत्मा से जाने वाला अंतकरण के विचार भावना का फैसला करने वाला ऐसा मीठा बचन सुनते हुए मन स्थिर हो जाता है जिंदा हो जाता है और इस जिंदा मन में तुमको प्रत्यक्ष देखने की अभिलाषा इतनी बढ़ती है कि तुम्हारे मुख से निकले हुए बचन इन कामों से सुनकर तुम्हारे चरणों में लीन हो जाऊ और तुम्हारी अमर सुवार्ता इस जब को सुनाऊ यही एकमात्र आशा मन में है यह पवित्र आशा तुम्हारे बिना कौन पूरी कर सकता है प्रभु रही है जान प्रभु तुम आओ आओ आओ ना ना ना प्रभु तुम आवो ना, आवो ना। रही है जान प्रभु तुम आओ ना प्रभु तुम आवला बोला तुम बिन मोरिया किया करते निश्किल पल छन मेहा परते दीजो दर्शन दान प्रभु तुम आओ ना प्रभु तुम आओ ना आओ ना तरस रही है जान प्रभु तुम आओ ना प्रभु तुम आओ ना आओ ना, ना। बरसों से ये है अभिलाषा बरसों से ये है अभिलाषा अब तक पूरी हुई नाचा लिख रहे हैं प्राण प्रभु तुम आओ ना प्रभु तुम आओ ना आओ ना तरक रही है जान प्रभु तुम आओ ना प्रभु तुम आओ ना आओ ना जगवे कोई ले का होए। यही कृष्ण पर प्रभु तुम आओ ना, प्रभु तुम आओ ना, आओ ना। कर्म रही है जान प्रभु तुम आओ ना, प्रभु तुम आओ ना, आओ कर ना। कर्म रही है जान कर्म रही है जान प्रभु तुम आओ ना। I'm a fool to love you, fool to love you.